नमस्कार मैं हूँ वर्षा उस और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा रेडियो रेडियो रहिए। नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट फोर एफ मेरा गाँव मेरा इस कार्यक्रम में सभी किसान भाइयों का एवं ग्राम वासियों का बहुत बहुत स्वागत है आज के शो में हमारे साथ है डॉक्टर गिरधर पाटिल जो महाराष्ट्र से पधारे हुए हैं और काफ़ी समय से मार्केटिंग फ़ील्ड में हैं और किसानों को किस तरह से अपने प्रोजेक्ट को या अपने जो फसल को है कैसे मार्केटिंग करना है उसके बारे में वो जानकारी देते हैं और 20 साल से इस फील्ड से जुड़े हुए हैं तो आप सभी की तरफ से डॉक्टर गिरधर पाटिल जी का बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद सर मैं जानना चाहूँगा कि ये मार्केटिंग फील्ड कैसा है और इसको एक आम किसान किस तरह से इस इस चीज को समझे या अपने प्रोडक्ट को बेच सके भारतीय किसान की खासियत है? है। जी, जी जी जी। भारतीय किसान उगाने में काफी एक्सपर्ट जी, जी, जी। यानी उसके सब वर्ल्ड रिकॉर्ड्स उसने आज आजकल तोड़ दिए जी जी हरित क्रांति जो हम बोलते है कि जब की हम अमेरिका से मिलो लाके खाते थे लेकिन भारतीय किसान हरित क्रांति उसको माध्यम से आज हम भारतीयों का पेट भरने के साथ साथ पूरे विश्व विश्वभर में हमारा अनाज भी जा रहा है तो उत्पादन के बारे में भारतीय किसान पीछे नहीं है जी जी लेकिन जब वो मार्केट में जाता है अपना माल लेके तो वहाँ पे जो व्यवस्था है आज की जो व्यवस्था है तो उसको बाजार के भाव में का जो प्रॉफिट होता है उसका हिस्सा उसके तरफ नहीं आता है किसान के तरफ नहीं आता है तो ये जो व्यवस्था है इसमें भी थोड़ा बदलाव लाए हम क्योंकि ये जो मंडी एक्ट जो है एपीएमसी एक्ट जी, जी जी ये एक्ट की वजह से किसानों को उनका मुनाफा नहीं मिलता है तो जब तक ये एपीएमसी एक्ट है तब तक शायद किसानों को मार्केट में कोई जगह नहीं है तो हम लोग देख रहे हैं कि किसान जब भी मार्केट में जाए तो उसको उसके माल का द, रेट फिक्स करने की कुछ पावर होनी चाहिए आज होता क्या है वो जब भी मार्केट में जाता है तो उसके माल की कीमत दूसरे लोग तय करते हैं या खरीदना है या नहीं खरीदना है ये भी दूसरे लोग तय करते हैं तय करते हैं तो ये जो व्यवस्था है इसमें बदलाव लाके मार्केट आ, फार्मर ओरिएंटेड होना चाहिए जब तक ये फार्मर ओरिएंटेड नहीं होगा तब तक किसानों ने कितना भी उत्पादन दिया कितना भी ज़्यादा प्रोडक्शन किया तो उसके पास कुछ मुनाफा जाने वाला नहीं है डॉक्टर गिरधर जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से हमारे किसान भाई जो है प्रोडक्शन में तो बहुत अच्छी तरह से आगे हैं लेकिन मार्केटिंग के जो साइकिल uh, है उस चक्रव्यूह को वो नहीं समझ रहे हैं जहाँ पर आपने बताया कि किसान अपनी जो अनाज को लेकर मार्केट में जब जाता है तो दूसरे थर्ड पार्टी उसका दाम या फिर लेना है नहीं लेना है ये तय करता है तो ये बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा गैप है किसान को अपनी जो मेहनत है उसका पूरा जो बेनिफिट है या पूरा जो फ़ायदा है वो नहीं मिल पा रहा तो इस चक्र को या इस तक पहुँचने के लिए किसान को किस तरह की पहल करनी चाहिए वो थोड़ा सा बताइए इसमें दो तीन चीजें आती है जी जी जब तक यानी सरकारें थी पहले वाली सरकारें उन सरकारों ने एग्रो मार्केट के तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया लेकिन जब अभी ये प्याज का जो हादसा हुआ जो सौ रुपए तक जाने वाला था प्याज तो वो बचाने के लिए केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र में प्याज और बटाटा ये दोनों मंडी एक्ट में से बाहर निकालने का प्रावधान किया था हम्म हम्म लेकिन राज्य सरकार ने वो आ, पॉलिटिकल एक्शन की वजह से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ उसका हम्म हम्म तो ये जो केंद्र में की सरकार है ये शायद कुछ करना चाहती है इस दिशा में हम्म हम्म लेकिन जब तक यह पूरा बदलाव नहीं आता तब तक किसानों का इसमें कुछ फायदा नहीं होगा नहीं मेरा कहने का मतलब ये था कि किसानों को क्या पहल करनी चाहिए क्या एक्टिविटीज करे जो उस तक उसको उसका बेनिफिट थोड़ा ज्यादा मिले। नहीं किसानों ने जागरूक होके मार्केट में जाके उनका एक स्थान बनाना चाहिए आज क्या डिसऑर्गेनाइज फार्मर्स है, डिस है संगठन नहीं है तो उनके जो प्रॉब्लम है वो सरकार तक जा, जा नहीं पाते तो एक संगठन की ताकत निर्माण करके जब तक वो अपना खुद का एक पॉलिटिकल प्लेस बनाते नहीं तब तक शायद सरकार भी इस पे ज्यादा ध्यान देगी ऐसा मुझे नहीं लगता यानी आपका कहने का मतलब है कि हमारे किसान भाइयों को कुछ ग्रुप बना के इकट्ठा होके मार्केट में एक प्लेस बनाना संगठन बना संगठन बना संगठन अगर संगठन बना के वो मार्केट में जाते हैं तो वो अपना दाम खुद तय ताकत कर बनती है और ताकत के सामने फिर उसकी टर्म्स कंडीशन बार्गेनिंग पावर या फिर निगोशिएटिंग पावर ये फार्मर्स की भी बढ़ती है हमें माल बेचना है नहीं बेचना है इसी दाम से बेचना है नहीं तो फिर नहीं बेचना है ऐसा जब ट्रांजेक्शन जब होते है ना तब जाके उसको थोड़े बहुत रेट मिलेगे आज तो दुर्बल जैसा अकेले अकेले मार्केट में जाता है और अकेले अकेले काटे काटे जाता है संगठन यदि उसका है तो शायद व्यापारी भी उसके तरफ देखने का थोड़ा नजरिया उनका शायद बदल जाए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया मुझे लगता है कि हमारे किसान भाई इस चीज़ को समझ रहे होंगे इस कार्य को समझ रहे होंगे कि किस तरह से मार्केटिंग फील्ड में आपको कैसे स्थान बनाना है अब शायद बहुत समय हो चुका है कि एक ट्रेंड ही चलते आ रहा है जहाँ पर दूसरे लोग आपके प्रोडक्ट के बारे में जानकारी हासिल करते हैं दाम लगाते हैं दाम भी वो फिक्स करते हैं और जैसे कि सर ने बताया कि इवन बेचना है या नहीं बेचना है ये भी वो लोग तय करते हैं तो अब उन चीज़ों को तोड़ने के लिए आप सभी को इकट्ठा होना पड़ेगा एक संगठन बनाना पड़ेगा और उस संगठन के माध्यम से आप मार्केट में मार्केट में आपको एक प्लेस बना के जहाँ पर निगोशिएशन यानी बारगेनिंग करना पड़ेगा कि हमको बेचना है या नहीं बेचना है ये डिसीजन आपका होना चाहिए और इतने दाम में बेचना है ये भी डिसीशन आपका होना चाहिए तब जाके आप जो है मार्केट के अंदर अपने आप को सफल कर पाएंगे और अपने प्रोडक्ट का जो है जितना दाम मिलना चाहिए उतना आपको मिल सकता है चलिए और भी बहुत सारी बातें हम करेंगे डॉक्टर साहब से आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडोमा दोपान मेरा गाँव मेरा सुनते रहो नस्कते रहो मनुवा खेती करो हरी नाम के मनुवा खेती करो हरी मनुवा खेती करो हरी राम की न लागे रुपया न लागे लागिन कौदी पैसा न लागे रुपया न लागे लागिन कौदी फुटकी खेती करो हरी नाम मनुबा खेती करो हरी मनुबा खेती करो हरि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 कहत कबीरा सुनो भाई सा ढो कहत कबीरा सुनो भाई साधो कहत कबीरा कबीरा कबीरा कबीरा कबीरा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 भक्ति करो हरिहर की ओ भक्ति करो हरिहर की खेती करो हरि नाम की मनुवा खेती करो हरी मनुवा खेती करो हरी नाम की पैसा न लागे रुपया न लागे लागे न कौड़ी पुतकी पैसा न लागे रुपयन लागे लागे न कौदी फुटकी खेती करो हरि नाम लिया मनुबा खेती करो हरि मानुबा खेती करो हरी नाम नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और हम बात कर रहे हैं डॉक्टर गिरधर पाटिल जी से जो महाराष्ट्र से पधारे हुए हैं मार्केटिंग के बारे में काफ़ी समय से वो जुड़े हुए हैं मार्केटिंग लाइन में और किसानों को जागरूक करने का उनका कार्य है तो आइए एक और बात मैं पूछना चाहूँगा डॉक्टर साहब आप कितने समय से इस फील्ड से जुड़े हुए हैं और कहाँ कहाँ आपने काम किया है किस तरह के कार्य आपने किया है उसके बारे में बताइए महाराष्ट्र में नाइन्टी से काम कर रहा हूँ जी और वहाँ पर मंडी एक्ट जो है वो बाजार समिति कायदा इस नाम से जाना जाता है अच्छा और ये सब कायदे की जानकारी मैंने पहली बार महाराष्ट्र के किसानों को मेरे माध्यम से हुई और महाराष्ट्र में मंडी एक्ट के बारे में जो कुछ ऑथोरिटी है वो डॉक्टर गिरधर पाटिल के नाम से ही जानी जाती है अभी तक मैंने एक करीबन एक हजार आर्टिकल्स लिखे है बड़े बड़े पेपर्स में आ गए हैं इंडिया टुडे जैसे ऑन ऑन लुक इंडिया टुडे ऐसे मैगजीन्स में भी आए हैं और जब भी कुछ एग्रो मार्केट्स में कुछ प्रॉब्लम आती है तो एक ऑथोरिटिव जो ओपिनियन जाना जाता है वो मेरे से लेते हैं सब एडिटर्स वगैरह माध्यम के लोग वगैरह और काफ़ी टीवी पर जो चर्चाएँ होती है उसमें भी मेरा सहभाग होता, होता है सहभाग होता है और दूसरी एक बात मैंने डब्ल्यू के बारे में जो हमारा एग्रीमेंट हुआ है इंडिया का जागतिक व्यापार संस्था तो इसके बारे में भी काफ़ी स्टडी किया है और किसानों के मालों का यानी खेत माल जो होता है वो देश के अंदर बेचने की एक अलग व्यवस्था है और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की एक दूसरी दुसर, व्यवस्था है तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में क्या क्या होना चाहिए तो किसानों का फायदा होगा इसके लिए भी मेरा काम काफ़ी जाना जाता है आ, बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया डॉक्टर साहब मैं एक बात जानना चाहूँगा जैसे कि आपने बताया कि एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट तो अगर समझो एक किसान को एक मध्यम वर्गीय किसान है मिडिल क्लास का एक किसान है तो वो अगर मार्केटिंग एक्सपोर्ट करना चाहता है अपना प्रोजेक्ट तो वो क्या विधि है क्या सिस्टम है वो बताइए आज तो परिस्थिति ऐसी है जी पूरा एक्सपोर्ट मार्केट व्यापारियों के हाथ में है हम्म हम्म जब भी किसान खुद होके उसका मा, माल भेजना चाहता है बाहर हम्म हम्म एक्सपोर्ट भेजा जाता है तो ये जो लॉबी है व्यापारियों की लॉबी है ये करने नहीं देती उसको अच्छा अच्छा तो ये थोड़ा सा उसमें एक झटका होता है किसानों का माल जो होता है की इंडिविजुअल लेवल पे उसकी क्वान्टिटी बहुत कम होती है और एक्सपोर्ट के लिए आपको कुछ यानी हाई क्वान्टिटी हाई क्वांटिटी चाहिए क्वालिटी और एक्सपोर्ट के सब मायने अलग अलग होते हैं मंडी में जाके बेचना ये आसान बात है वही माल यदि आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो उसकी पैरामीटर से अलग ग्रेडेशन हो गई उसकी पैकिंग हो गई उसके बारे में केमिकल नॉर्म्स है इंसेक्टीसाइड नॉर्म्स है और हर एक देश की एक नीति होती है अपने देश में क्या माल आए उस क्या क्वालिटी का है, उसके पैरामीटर्स क्या क्या होने चाहिए तो वो सब संभाल के यदि किसान बेचता है माल तो शायद ये पॉसिबल है, है। दूसरी एक बात इसमें ये है कि गवर्नमेंट जो बीच बीच में एक्सपोर्ट पे बैन लाती है या खोल देती है फिर बाहर से माल लाती है इम्पोर्ट करती है इससे क्या होता है कि देश के अंदर खेत माल के रेट के ऊपर काफ़ी अनिष्ट प्रभाव होता है तो, तो उसके भी रेट कम ज़्यादा होते हैं और फिर किसानों के माल को यहाँ पर कुछ तो में में बाहर से माल आया तो यहाँ का माल कौन लेगा तो ये जो बातें हैं तो किसान किसानों के हक में जो होता है वही पॉलिसी शायद गवर्नमेंट ने यदि अपनाई तो ये अभी इंटरनेशनल मार्केट में जो एक थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी एक आ रही है भारतीय किसानों के लिए नहीं ऐसा कोई एनजीओ नहीं है जो सरकारी हो और एक्सपोर्ट करती हो तो वो किसान डायरेक्ट उसको अपने सरकारी एनजीओ को भेजे और वो एक्सपोर्ट करे न तो सरकार की खुद की एजेंसिया ऐसी है हाँ। हाँ। लेकिन वो क्या होता है वो पोलिटिकल अपॉइंटमेंट होती है उसमें हाँ। तो वो भी शायद कुछ मार्केट में कर नहीं पाते अच्छा अच्छा, अच्छा। वहाँ पे जो एक्स, एक्सपर्ट्स लोग लोग होने चाहिए हम्म हम्म जानकारी वाले लोग होने चाहिए नहीं। वो नहीं होते लेकिन ये फलाना मेरे जात का है ये मेरा रिलेटिव है मेरी पार्टी का है पॉलिटिकली स्ट्रांग है ऐसी अपॉइंटमेंट हो हो संस्थात्मक जो ये कार्य होना चाहिए वो नहीं होता उसका आपको परिणाम नहीं दिखता है चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि मार्केटिंग का जो मुद्दा है वो काफी संघर्ष संघर्ष वाला वाला है वाला है बहुत अच्छी बात में देना चाहता हूँ जी वर्ल्ड इकोनॉमी जो थी तो अभी तक वो ऑयल पे चलती थी ये अरब कंट्री में से जो ऑयल निकलता है उसके ऊपर पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी लेकिन धीरे-धीरे ऑयल की फूड फूड पे आ रही है। ये पूरी में फैक्टर जब ज्यादा आएगा तो शायद भारतीय किसानों को बहुत अच्छे दिन आएगा चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से मार्केटिंग फील्ड में आगे बढ़ने के लिए काफी मशक्कत करना होगा और एक संगठन पूरी तरह से मजबूत संगठन अगर किसानों का बनता है तब जाके ही सफलता मिल सकती है और उसके लिए भी पूरी जानकारी होना चाहिए हर एक किसान को हर चीज़ का पूरी जानकारी हो तब जाके ये काम संभव है वरना तो जो जनरली मार्केट में जाके जो बेचना है उसी तरह से हम लोग करते हैं और जब तक आपका संगठन पूरा न हो तब तक आपको इसी तरह से करना होगा खे, खे, खे. तो चलिए आगे बढ़ते हुए मैं एक और बात पूछना चाहूँगा अब मार्केट में सीजनेबल uh, जो प्रोडक्ट है वो सबसे ज़्यादा कौन सा आपके यहाँ महाराष्ट्र में आ, जिसको ज़्यादा क्या बोलते हैं मार्केट है वो सारे प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा बताइए एक्चुअली सीजनेबल ये जो आपने कंसेप्ट अभी जी जी, बताया ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए कोल्ड स्टोरेज का यदि हमने प्रावधान किया तो आपको खेत में की हर एक चीज बारह महीने कंटिन्यूसली उसी क्वालिटी की मिल सकती है लेकिन हमारे इंडिया में सप्लाई चेन अभी तक बनी नहीं है सप्लाई चेन में कोल्ड cool स्टोरेज होता है कोल्ड cool वैंस होती है और ग्रेडेशन uh, पैकिंग ये सब चीज़ें उसमें आती है तो खेत माल जो होता है कि आज तुरंत जाके आपको जो बेचने की अर्जेंसी होती है उसके बजाय आप यदि वो माल कोल्ड cool स्टोरेज में जाके रखते हो तो धीरे धीरे वो माल निकाल के आप अच्छे दामों से बेच सकते बेच सकते हो और कंज्यूमर को भी यानी ग्राहक को भी बारह ही महीने वो सब ग्रेप्स हो या प्याज हो या वेजिटेबल्स हो सभी चीजें उसको कंटिन्यूसली मिलते रहेंगे लेकिन तो वो केवल उसका ये नहीं रहेगा लेकिन कोल्ड स्टोरेज में कितना समय तक हम लोग रख सकते हैं कोल्ड स्टोरेज में तीन चार महीने जो होता है तो साइकिल बन जाता है अच्छा अच्छा एक माल निकला तो दूसरा माल आया बैच वाइज निकलता है ना वो एक ही माल आपने साल भर रखा ऐसा नहीं होता है आ, लेकिन अर्जेंसी निकल जाती है एक हफ्ता या महीना है तो मार्केट में जाके बेचना ही है ये जो अर्जेंसी होती है वो निकल जाती निकल जाती है और थोड़ा आपको एक रिलीफ सांस लेने की आपको जगह होती है आ, आ, तो फिर आप आराम से बेच सकते हो ये बहुत अच्छी बात आपने बताया लेकिन ये कोल्ड स्टोरेज का जो सिस्टम है ये क्या किसानों के लिए परवने जैसा है नहीं मंडी एक्ट में जो है मंडी एक्ट में किसानों से और व्यापारियों से टैक्स लिया जाता है अच्छा अच्छा और ये टैक्स जो कलेक्ट होता है उसमें से ये सब कोल्ड स्टोरेजेस सप्लाई चेन्स वगैरह ये इसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी होनी चाहिए वो उसमें से प्रावधान है उसका लेकिन पूरे भारतवर्ष में एपीएमसी एक्ट है लेकिन एपीएमसी एक्ट के जो ऐसे कुछ प्रावधान है जो बनाना था वो नहीं हो रहा है। इस पर हमने ध्यान नहीं दिया है अच्छा ध्यान देना चाहिए एक्चुअली चलिए एक बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से कोल्ड स्टोरेज का उपयोग हो सकता है अच्छा एक मैं बात पूछना चाहूँगा जैसे किसान है समझो वो रेगुलर उसके पास वो खेती करता है जैसे वेल है उसके पास कुआं है या फिर पानी का अच्छा उसके पास है सोर्स और वो बारह ही महीना टमाटर समझो या कोई भी सब्जियां चार पांच वो निकाल सकता है तो वो व्यक्ति अगर कोल्ड स्टोरेज का कुछ पैकिंग ऐसे बनाना चाहे तो इंडिविजुअली उसको अगर छोटा जो उसके नीड के हिसाब से बराबर तो वो कितना में पड़ेगा और कैसा उसको मेंटेन कर सकता ढाई से तीन लाख तक एक छोटा वाला कोल्ड स्टोरेज आता है जो आप सोलर पे भी चला सकते हैं चला सकते हो या फिर दूसरा एक उसमे एक तरीका है जी। पॉली हाउस करके एक टेक्नोलॉजी आई है तो उसमें आप हर एक चीज एट ए टाइम नहीं उगाने की है बैच वाइज आप थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा माल हमेशा के लिए मार्केट में ला सकते हो कंट्रोल प्रोडक्शन बोलते हैं उसको जी जी तो उसका क्या सिस्टम है पॉलीहाउस करके एक ऐसा कंट्रोल्ड ग्रीन हाउस होता है उसमें सब टेम्परेचर ह्यूमिडिटी या फिर उसको आ, इरिगेशन पानी देने का वगैरह दवा वगैरह देना वो सब कंट्रोल्ड होता है तो जो जो कुछ आप उगा रहे हो तो उसकी साइज क्वालिटी प्रोडक्शन जो होता है तो आपके हाथ में रहता है तो आपको कितना कोई मार्केट में जाके बेचना है उतना ही आप उगाओ और ऐसा बैच वाइज उगाओ हर दो महीने के बाद एक एक साइकिल आता है तो कंटिन्यूसली आप वो माल मार्केट में बेच सकते हो तो उस पॉली हाउस के लिए कितना पैसा खर्चा आता है छोटा वाला आधा एकड़ का एक पॉली हाउस बनता पॉलीहार्चा तो तो किया आधा एकड़ के लिए और फिर प्रोडक्शन हमने निकालना शुरू कर दिया तो कितना है जनरली लमसम अमाउंट इनकम यदि आपको मार्केट में थोड़ा सा फेवरेबल चांस मिल गया अच्छा, तो एक ही बैच में आपका पूरा इन्वेस्टमेंट निकल जाता है अच्छा आ, एक ही बैच आ, ये, ये तो शिमला मिर्च होती है ना अच्छा, शिमला मिर्च ज्यादातर हाउस में ही निकलती है अच्छा, और उसका रेट होता है पैतीस से चालीस रुपए किलो का अच्छा, मार्केट में और यदि आपका प्रोडक्शन अच्छा है तो आधा एकड़ का जो प्रोडक्शन होता है एक ही बैच में आपको तीन चार लाख रुपए का प्रॉफिट हो जाता है चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि किसान भाई अगर सुन रहे हैं तो इस तरह की अगर कैपेसिटी आपके अंदर क्षमता है तो इस तरह की छोटी छोटी जो पॉली हाउस जो सिस्टम है वो आप बना के भी मार्केटिंग कर सकते हैं जिसमें आपको पूरे समय के लिए आप प्रोडक्शन कर सकते हैं और अच्छा इनकम सोर्स आपको मिल सकता है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है चलिए मैं कहूँगा डॉक्टर गिरधर पटेल जी को बहुत ही अच्छी जानकारी देने के लिए शुक्रिया और जाते जाते मैं कहूँगा कि लंबे समय से आप मार्केटिंग फील्ड में हैं किसानों के साथ जुड़े हुए हैं तो आपको क्या लगता है कि किसानों को कैसे कहाँ पर काम करना है किसानों को ज़्यादातर मार्केट पर ध्यान देन, देना चाहिए हमारे एरिया में फलाने चीज़ को कहाँ पर ज़्यादा डिमांड है कहाँ पर रेट मिलना है कहाँ के व्यापारी अच्छे हैं कहाँ पर मार्केट अच्छा डेवलप होता है सिटीज़ में मार्केट है मॉल्स है केटरर्स है हो होलैल डीलर्स है शायद उनके साथ यदि डायरेक्ट उनका कनेक्शन हो गया तो हर बार मंडी में जाके कुछ ऐसे लॉस करने की जरूरत नहीं है आपका माल कहाँ पर जाके आपको ज़्यादा मुनाफा पाना है आप ही तय कर सकते हैं चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया मैं कहूँगा कि आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दिया और किस तरह से मार्केटिंग के ऊपर ध्यान देना है और उसके भी जो जो सिस्टम है वो आपने बताया है और मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी जानकारी किसान भाइयों को मिला है अगर कोई सवाल आपके पास है किसी भी तरह का मैं चाहूँगा कि हमारे किसान भाई इस कार्यक्रम को सुनने के बाद आपके मन में कोई सवाल अगर आता है तो ज़रूर हमें एस कर सकते हैं चौरानवे इस नंबर पर अपना नाम लिख के गाँव का नाम लिख के आपके प्रॉब्लम या आपके सवाल को लिख कर बेच सकते हैं हमें चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर तो अगले एपिसोड में हम उस बात का जिक्र करेंगे और आपको उस सवाल का जवाब देंगे तो चलिए आप सदा खुश रहें इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे और डॉक्टर नीर पाटिन जी को दीजिए इजाज़त नमस्कार आप FM, सुन रहे हैं रेडियो सुनते रहो न्यूज़ लाया रे बाबा झोली में खाली लाया बाबा तेरे नगरी यहीं पाया रे बाबा सब कुछ है यहीं पाया बाबा तेरी नगरी में